ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्रस्थ अथ शब्द के अर्थ पर भाष्य में विचार हो रहा है भाष्यकार भगवान ने अथ शब्द इस सूत्र में आनन्तरीय अर्थ में है प्रथमता आरंभ अर्थ में नहीं है और मंगल अर्थ में भी अर्थ शब्द नहीं है पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा अर्थांतर अर्थांतरूप अर्थ में भी अर्थ शब्द का प्रयोग नहीं है ये बताया गया तो अब पूर्व पक्षी ने कहा ठीक है अर्थ शब्द के आनन्तर्य से अतिरिक्त कोई अर्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में नहीं है अनंतरीय ही अर्थ है तो अर्थ शब्द का अर्थभूत जो अनंतरीय है इस ये अवधि की अपेक्षा रखता है तो अर्थ शब्दार्थ आनन्तर्य की अवधि बतानी पड़ेगी तो अवधि कौन है तो अवधि बताया जाएगा जो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थभूत लक्ष्यार्थभूत ब्रह्म विचार है उससे पूर्व में नियमित रूप से रहने वाला जिसके होने से ब्रह्म विचार होता है जिसके न होने से ब्रह्म विचार नहीं होता है ऐसा बताना पड़ेगा वो कौन है तो कहा कि वेद अध्ययन ये तो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इन दोनों में साधारण है धर्म जिज्ञासा भी अथा ब्रह्म तो धर्म जिज्ञासा में अथ शब्द धर्म जिज्ञासा में यानी धर्म विचार में वेद अध्ययन का आनंदर्य बताता है ऐसा वेद अध्ययन का आनन्तर्य यहां ब्रह्मविचार में अर्थ शब्द बताएगा समान लो तो कहा वो स्वाध्याय ये ब्रह्मविचार का असाधारण कारण नहीं है वो साधारण कारण है और आनंतर्य का अवधि बनेगा असाधारण कारण यदि कोई ये कहे कि यहां पर कर्मा वोधानंतरिय वो विशेष है तो कहते हैं धर्म और ब्रह्म जिज्ञासा इन दोनों में कार्य कारण भाव दोनों के विषय भूतो धर्म और ब्रह्म में कार्य कारण भाव नहीं है जैसे अग्नि और धूम में कार्य कारण भाव होने से कारणभूत अग्नि की व्याप्ति धूम में रहती है और धूम रूपी व्याप्य को देख करके व्यापक अग्नि का निर्धारण होता है ऐसे धर्म जिज्ञासा में का आनंद ब्रह्म जिज्ञासा में मान लो ये जो आप कह रहे हो तो धर्म ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान होगा ये तब कह सकते हैं जब धर्म कार्य हो और ब्रह्म कारण हो इनमें अग्नि और धूम के तरह कार्य कारण भाव हो लेकिन ऐसा धूम अग्नि के तरह कार्य कारण भाव धर्म ब्रह्म में न होने से धर्म ज्ञान से धर्म को देखकर के ब्रह्म का अनुमान होगा ये नहीं कह सकते अर्थात तो ये कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान का सीधा सीधा कारण कर्म नहीं है चित्त शुद्धि द्वारा परंपराया हेतु भले ही बने इसलिए यहां वेद अध्ययन या धर्म जिज्ञासा या धर्म विचार से होने वाला धर्म ज्ञान इनमें से किसी का भी आनन्तर्य नहीं बताया जा रहा इनमें से कोई भी आनंदर्य का अवधि नहीं बनेगा ब्रह्म विचार में जिसका आनंतर्य बताया जा रहा है उनमें से ये कोई भी नहीं है न तो वेद अध्ययन का आनंतर्य बताया जा रहा है, न तो धर्म विचार का आनंतर्य बताया जा रहा है, न तो धर्म विचार से होने वाले धर्म ज्ञान का आनन्तर्य बताया जा रहा है और न तो और किसी धर्म ज्ञान से होने वाले धर्मानुष्ठान रूप कर्म का आनंतर्य बताया जा रहा है ये अधित वेदा, वेदांतस्य ब्रह्म जिज्ञासा उपपत्ते इत्यादि से बताया गया है इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब भाष्य में जो ये वाक्य आ रहा है यथाच हृदयादि अवदाना आनंदरीयम इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार ननु धर्म ब्रह्म हो कार्य कारणत्व अभावेपि द्वारा आनंदर्योक्ति ज्ञानार्थो अथ शब्द ये शंका है कि भले ही धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा में कारण भाव न nah हो तो भी धर्म जिज्ञासा का ब्रह्म जिज्ञासा में आनंतरीय कथन द्वारा धर्म जिज्ञासा का आनन्तरीय ब्रह्म जिज्ञासा में माना जा ये क्रम ज्ञानार्थ अथ शब्द माना जाए आनन्तरीय कथन द्वारा उक्ति द्वारा क्रम ज्ञापनार्थ अथ शब्द है धर्म ब्रह्म जिज्ञासा के क्रम का ज्ञापन अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्थ अथ शब्द करता है यानी क्रम रूप अर्थ है उसका तो क्रम होगा कि पहले धर्म विचार और फिर ब्रह्म विचार ऐसा आ, क्रम बताने के लिए अथ शब्द है ये शंका की जा रही है और इस शंका का समाधान करने के नृढ़ीकरण करने के लिए उदाहरण बताते हैं अथ शब्द क्रम ज्ञानार्थक होता है क्रमरूप अर्थ को बताने वाला होता है इसे उदाहरण द्वारा दृढ़ करते हैं पूर्व पक्षी तो टीका में उदाहरण बताते हैं हृदय अवद्यति अथ जिह्हा या अथ वक्षस अवदान नाम क्रम ज्ञाथ अथ शब्दवत ये दृष्टान है तो जैसे इस वाक्य में अथ शब्द अवदानों के क्रम का ज्ञापक है ये वाक्य है हृदय से अग्रे अवद्यति अग्रे शब्द का अर्थ है प्रथमम सबसे पहले हृदय का अवदान होता है फिर अर्थ शब्द बताता है हृदय अवदान के अनंतर जिहा का अवदान और दूसरा अर्थ शब्द बता रहा है जिहा के अवदान के अनंतर वक्ष का अवदान वक्षस्थल का अवदान। इस प्रकार ये अवदान के क्रम को अर्थ शब्द बता रहा है इस वाक्य में ये वैदिक वाक्य है कर्मकांड का तो कर्मकांड के इस वाक्य में जैसे ये हृदयादि अवदान हृदय अवदानादि के क्रम का ज्ञापक अथ शब्द है ऐसे अथातो तो सूत्र में अथ शब्द को धर्म जिज्ञासा एवं ब्रह्म के क्रम ज्ञानार्थक माना जाए ये शंका हुई कहते इति इस प्रकार की आशंका करके इसका निराकरण भगवान भाष्यकार करते हैं आह यथा तो भाष्य में है यथा हृदयादी अवदाना आनंदीयनियम क्रमस्य विवक्ष न तथा इह क्रमो विवक्षित शेषित्व अधिकृत अधिकारे वा प्रमाणाभावा धर्म ब्रह्म जिज्ञास उदाहरण को तो दृष्टांत को तो स्वीकार कर रहे है। हैं सिद्धांती लेकिन कहते हैं दृष्टांत और दृष्टान्त में समानता नहीं है वैषम्य है इसलिए दृष्टांत में तो अथ शब्द हृदय अवदानादि के क्रम का ज्ञापक है ये ठीक कह रहे हो दृष्टांत में जैसे हृदय अवदानादि के क्रम ज्ञानार्थक अथ शब्द हैं ऐसा दृष्टांत में अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा में भी अथ शब्द क्रम ज्ञानार्थ होगा ये नहीं कह सकते क्योंकि दोनों में क्ष वैलक्षण्य है क्या वैलक्षण्य है जिस क्रम का ज्ञान कराना है वह क्रम दृष्टांत में विवक्षित है और दार्टान्त में वो क्रम विवक्षित नहीं है धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा का वहा हृदय अवदान का क्रम विवक्षित है ये दोनों में वैलक्षण्य है दृष्टांत में रदे अवदानादि क्रम का विवक्षित हो जाना और दार्टान में धर्म ब्रह्म जिज्ञासा के क्रम का अविवक्षित होना ये वैलक्षण्य है इस वैलक्षण्य के कारण वैषम्य के कारण रदे अवदानादि के क्रम ज्ञानार्थक अथ शब्द को दृष्टांत के रूप में बता करके अथातो तो सूत्रस्थ अथ शब्द को क्रम ज्ञानार्थक सिद्ध नहीं किया जा सकता ये यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने इस वाक्य से कहा है कि यथाच हृदयादि अवदान नाम आनंतरीय नियम आनन्तरीय नियम शब्द का अर्थ क्रम न नियम शब्द का अर्थ है क्रम तो हृदय से अग्रे अवद्यति अथ जिह्वाया अथवक्षस इस वाक्य में हृदयादि अवदानों का क्रम रूप अर्थ जैसे अथ शब्द का है वो ठीक है क्यों तो कहते क्रम से विवक्षी तत्वात तो वहां तो उस वाक्य में अवदान का क्रम विवक्षित है हृदय आदि अवदानों का क्रम विवक्षित है तो ऐसे ही अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र में यदि धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम विवक्षित होता तो धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा के विवक्षित क्रम के ज्ञानार्थक अर्थ शब्द को स्वीकार किया जा सकता था लेकिन वो क्रम विवक्षित नहीं है वो कह रहे हैं कि न तथा क्रमो विवक्षित तथा यानी उस दृष्टांत में जैसे क्रम विवक्षित है दृष्टांत वाक्य में ऐसा क्रम यानी दार्टान्त में यह इस सर्वनाम से लेना धर्म ब्रह्म जिज्ञास धर्म ब्रह्म जिज्ञासा में यह क्रम विवक्षित नहीं है और वहां हृदय आदि अवधानों का क्रम विवक्षित है ऐसा क्यों है तो कहते इसलिए कि शेष शेषित्वे अधिकृत अधिकारे व प्रमाणाभात धर्म ब्रह्म जिज्ञास धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा के एक दूसरे के शेष शेषेषी तो का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से और अधिकृत अधिकार का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने से तो शेषेषित्व अधिकृत अधिकारे व ये कह रहे हैं तो धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का शेषेषित्व ने अंगित्व तथा अधिकृत अधिकार का ज्ञापक कोई प्रमाण न होने के कारण इनका क्रम विवक्षित नहीं है जिनका शेषेश्व अधिकार अधिकृत अधिकारत्व ज्ञापक प्रमाण होता है उनमें तो क्रम विवक्षित होता है और यहां ऐसा नहीं है धर्म ब्रह्म जिज्ञासा के से शेषेषित्व का या अधिकृत अधिकार का ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है टीकाकार इस वाक्यर्थ को स्पष्ट करते हैं टीका को देखिए अवदान नाम आनंद क्रमो यथा अथ हृदय अग्रे अवद्यति अथ जिभाया अथस इस दृष्टांत में जैसे अवदानादियों के आनंदरीय नियम यानी क्रम मूल में आनंतरीय नियम पद था ना उसका अर्थ कर दिया क्रम तो अवदानों का क्रम अथशब्द का अर्थ है जैसे क्यों कहते हैं इसलिए कि तस्य विवक्षित तत्वा क्रम क्रमस्य विवक्षित तत्वा तो वहां अवदानों का क्रम विवक्षित होने के कारण अथशब्द का अर्थ क्रम निकला न तथा इह तो मूल भाष्य में यह शब्द प्रयोग है उसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार धर्म ब्रह्म जिज्ञास तथेह है ना, तो यह धर्म ब्रह्म जिज्ञासा में क्रमो न विवक्षित न तथा वाला जो न है वो विवक्षित के साथ अन्वित होगा धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम विवक्षित नहीं है ऐसा क्यों यानी अवदानों का क्रम तो विवक्षित है धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम विवक्षित नहीं है इसमें हेतु कहते वहा अवदानों का क्रम विवक्षित है और यहाँ अवदानों का क्रम विवक्षित नहीं है कह रहे कि एक यही कार्तिक भावना तयोहो क्रम अनपेक्षात तयोहो यह सर्वनाम धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का परामर्शक है तयो यानी धर्म ब्रह्म जिज्ञासा तो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा यानी धर्म विचार तथा ब्रह्म विचार इन दोनों का एक कर्तिकत्व निश्चित नहीं है एक कर्तिकत्व का मतलब अधिकृत अधिकार जो धर्म जिज्ञासा में अधिकृत है धर्म विचार का अधिकारी है आवश्यक नहीं है कि वही ब्रह्म विचार का भी अधिकारी हो अधिकृत अधिकार दो साधन वे होते हैं कि पूर्व साधन में जिसका अधिकार बताया गया उसी का उत्तर साधन में भी अधिकार बताया जा साधना में भी अधिकार बताया जा तो उन दोनों साधनों को आपस में एक दूसरे का अधिकृत अधिकार कहलाता है, वो दोनों साधन तो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा इन दोनों का एक करतृकत्व किसी प्रमाण से निश्चित नहीं हो रहा और वहां अवदान तो एक करतृिक है उसका निश्चय है जिसको हृदय अवदान करने के लिए कहा जा रहा है उसी को जिह्वा तथा वक्ष आदि अंगांतर का भी अवदान करने के लिए कहा जा रहा है तो निश्चित है अनेक अवदान है अनेक अंगों का तो एक समय में एक कर्ता एक का ही अवदान कर पाएगा तो ये अनेक अवदान है अनेक अंगों के अवदान है तो और एक ही कर्ता को सभी अवदानों को संपन्न करना है तो एक समय एक ही वह अवदान कर सकता है तो उन एक करतृक अनेक अवदानों का क्रम विवक्षित रहेगा उनमें एक करतृकत्व प्रमाण से निश्चित होने से और यहां पर धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा का एक कर्तिकत्व ज्ञापक कोई प्रमाण नहीं है ये कहा कि एक कर्तिकत्वाभावे न तयो क्रम अनपेक्षणाथ तो अलग अलग कर्ता होंगे यदि दो साधनों के तो युगपत वे अलग अलग दो कर्ता अपना अपना साधन अनुष्ठान कर सकते हैं धर्म जिज्ञासा का अधिकारी कोई दूसरा ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी कोई दूसरा होगा तो एक ही समय में ये दोनों अलग अलग अधिकारी एक धर्म जिज्ञासा दूसरा ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है इसलिए इन दोनों में एक कर्तिकत्व का अभाव होने के कारण इनका क्रम अपेक्षित नहीं है ये कहा न क्रम आ, क्रमार्थो अथ शब्द इसलिए अथा तो ब्र, धर, ब्रह्म जिज्ञासा में अथ शब्द को धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का क्रम बताने वाला नहीं कहा जा सकता एक अर्थ है शेषेषितेअत अ प्रमाणाभा का उत्तर न है टीका में ननु तयोर एक कुतो नोक कर्तकत्व आह शेष इति तो तय धर्म ब्रह्म तयो ये सरो नाम धर्म ब्रह्म जिज्ञासा का तो धर्म जिज्ञासा तथा ब्रह्म जिज्ञासा के एक करतृकत्व का एक कर्तिकत्व नहीं है इनमें तो तयो एक कर्तिकत्व कुतो नास्ति किस कारण से नहीं है एक कर्तिकत्व होने पर तो अवदानों में एक कर्तिकत्व होने से जैसे क्रम विवक्षित हुआ ऐसे क्रम विवक्षित इनका भी हो सकता है एक कर्तिकत्व होने पर लेकिन एक कर्तिकत्व किस कारण से नहीं है ये पूछे जाने पर कहा कि एक कर्तिकत्व इनमें होता है ऐसा जिनमें एक करतृकत्व होता है उस कोटि में यदि धर्म ब्रह्म जिज्ञासा आएगी तो एक करतृकत्व सिद्ध होगा और उस, उस कोटि में नहीं आएगी तो एक करतृकत्व सिद्ध नहीं होगा एक कर्तिकत्व सिद्ध न होने से क्रम विवक्षित नहीं होगा इसी दृष्टि से क्रम की क्यों विवक्षा इनके नहीं है इसे दिखाने के लिए हेतु है शेषेषित्व अधिकृत अधिकारे व प्रमाणाभावा धर्म ब्रह्म तो भाष्य टीका में है इसका अर्थ ये शाम एक प्रधान शेषता यथा यथा यथा प्रयाज अधिकृत योचे यहाजदर्शो आश्रित्य दर्शपूर्णमाश्रि पशुकामस्य इति सेहित गोदोहन तो जिन में ये बनता है संबंध उनके तो क्रम की विवक्षा होती है इसका अन्वय जाना है उसके साथ तेष्याम एक पद आ रहा है आगे जितने भी यथ शब्द है ना उन सब का अन्वय तेष्याम के साथ है वो कहां पर आ रहा है तेष्याम शब्द हा तेषा य युगपद अनुष्ठान असंभवात उसके साथ ये जितने भी यत शब्द है ना ये तीन वाक्य में तीन बार यत् शब्द का प्रयोग आया है ना पहला वाक्य तो है ये शाम एक प्रधान शेषता यथा अवदाना नाम च तो ये शाम एक प्रधान शेषता उदर लेना असंभवादी क्रमो उधर उदराय जाना है ये शाम एक प्रधान शेषता युगपत अनुष्ठान असंभवात क्रम आकांक्षा ये लगाना क्रम आकांक्षायाम दूसरा ये से योजशशेषिव आ, या विभक्ति विपरिणाम ले लेना तो याने तयो हो क्रम विवक्षा ये क्रम आकांक्षाया ने युगपत अनुष्ठान असंभवात् क्रम आकांक्षा ऐसा हरेक के साथ अन्वय करना और ये चधिकार त्रका क्या नाम युगपत अनुष्ठान असंभवात् क्रम आकांक्षायां इस प्रकार अन्वय है बीच में उदाहरण है एक एक के तो तीन बातें हैं वो तीन क्या क्या हैं एक तो कहते हैं जिन में जिन साधनों में एक प्रधान शेषता है एसाम एक प्रधान शेषता तो एक प्रधान शब्द से तो लेना फल को तो एक फल के प्रति साधन भाव जिन जिन का है उस फल को चाहने वाला ही उन सब साधनों का अनुष्ठाता होगा तो एक फल के प्रति जितने पदार्थों में साधन शेषता शेषता है का मतलब साधन भाव है यानी एक फल के जितने साधन है उन सब साधनों का अनुष्ठान किसको करना पड़ेगा सामग्री को अपना, किसको अपनाना पड़ेगा जो उस फल को चाहता है उसी को उस फल को चाहने वाला ही उस फल के संपादक समस्त साधनों का अधिकारी होगा अब वो सब साधनों का एक साथ अनुष्ठान नहीं कर पाएगा तो इसलिए उन साधनों का एक फल के प्रति जो अनेक साधन है और उनका एक ही कर्ता निश्चित रहेगा और एक कर्ता होने के कारण उन्हें युगपत एक साथ करना एक के द्वारा संभव न होने से उनका क्रम विवक्षित होगा तो एक प्रधान शेषता का अर्थ है एक फल विशेष के प्रति जो अनेक साधन है उन अनेक साधनों का युगपद एक व्यक्ति के द्वारा अनुष्ठान संभव न होने से उनमें ओक्रम की विवक्षा रहेगी एक ये हुआ इसके उदाहरण है यथा अवदान तो अवदान ये है शेष और शेषी है याग तो एक याग के प्रति एक प्रधान हो गया मुख्य फल हुआ अवदान का हव, आ, उस उसके बिना याग संपन्न नहीं होगा अवदान के बिना तो इसलिए वो जो एक फल है याग का संपादन रूप अपूर्व का संपादन रूप उस एक फल के शेष हैं ये सभी के सभी अवदान उन अवदानों में एक कर्तिकत्व है उससे युगपत उन सबका अनुष्ठान संभव नहीं है इसलिए क्रम विकसित रहेगा ऐसे दूसरा एक उदाहरण है प्रयाज तो जैसे प्रयाज है प्रयाज अनुयाज दर्श पूर्ण के पूर्वांग उत्तरांग है तो दर्श पूर्णमास ये प्रधान हुआ एक प्रधान और उसके प्रति शेषता है प्रयास में भी प्रयास पांच होते हैं पंच प्रयास पंच अनुयास और ये अनेक हो गए इनका युगपत अनुष्ठान असंभव होने से क्रम की विवक्षा रहेगी पांचों में तो एक शेष एक प्रधान शेषता जिनमें है उनमें क्रम विवक्षित होता है ये एक उदाहरण उसके उदाहरण ये दो हो गए दूसरा है ये शेष शेषित्वम तो जिनमें शेष शेषित्व है यानी अंगांगी भाव है उस प्रमाणों से निश्चित यथा प्रयाज दर्शयो हो तो प्रयाज और दर्श तो दर्श है शेषी प्रयाज है शेष और वहां तो सभी के सभी शेष है थे प्रयाज में जो उदाहरण दिया था ना एक प्रधान के साथ अनेक शेषता अनेक में हो तो पांचों प्रयाज वो शेष सही शेष है शेषी एक भी नहीं है हाँ अंग ही है अंगी नहीं हाँ हाँ और यहां अंगी और अंग अंग तो अंगांगी भाव जिन जिनमें है उनमें भी क्रम विकसित होता है तो शेष ये शेष शेषित्वम, जैसे प्रयाग और दर्श पूर्ण मास है इनमें से शेषित्व है तो उनका क्रम भी उनका अनुष्ठान भी युगपथ असंभव होने से क्रम की आकांक्षा होगी वो क्रम श्रुत्यादि से निश्चित होगा तीसरा है यश्य अधिकृत अधिकारत्वम, तो जिस साधन में अधिकृत अधिकारत्व है जैसे उदाहरण के लिए कहते है यथा प्रणयन दर्श पूर्णमास अंगम आश्रित गोदोहनेन पशुकामस्य इति विहितस्य गोदोहनस्य ये जो गोदोहन रूप साधन है ये अधिकृत अधिकार वाला साधन है दर्श पूर्णमास याग के अनुष्ठान के समय उसके अंग के रूप में विहित है जल का प्रणयन अपाम प्रणयन दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान जिस यज्ञशाला में करना है तो यजमान को चाहिए कि जल भर करके अपने पात्र में रख लें जलाशय से जल का प्रणयन करें और जब कहीं खुजली आ जाए कहीं हो जाए तो हाथ से अंगुली से करेंगे उस समय पर हाथ का हाथ धो करके फिर आहुतियां डाले शरीर का अंग कहीं स्पर्श करता है तो उसके लिए जल की जरूरत है तो जल का जलाशय से, से प्रणयन विहित है ये दर्श पूर्णमास का अंग है अब ये कहा गया दर्श पूर्णमास याग तो है स्वर्ग फलक अदृष्ट फलक उसका प्रधान फल स्वर्ग है और एक दूसरा साधन है गो दोहने न पशु काम तो लौकिक फल है पशु और जो पशु को प्राप्त करना चाहता है इसी जन्म में फल है तो कहा जन्मांतर में स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए तो किया जा रहा है दर्श याग और जो दर्श याग कर रहा है वही चाहता है इस जन्म में हमें गवादी पशु भी मिले तो उसे जो दर्श याग के अंग के रूप में अपप्रणयन करना है जल को जलाशय से लाना है उसके लिए कोई पात्र विशेष निर्धारित नहीं है जिस किसी भी पात्र में जल यज्ञशाला में ला करके रख लें और उससे फिर हाथ धोना पड़े कहीं कुछ करना पड़े तो कर लें। ले आचमनादिक करना हो तो उस जल से तो दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान संपन्न हो जाएगा किसी भी पात्र विशेष से, से लाने से और उसका फल जो अदृष्ट फल है स्वर्ग वो मिल जाएगा लेकिन जो स्वर्ग जाना चाहता है और इस जन्म में पशु भी चाहता है तो उसके लिए श्रुति ने कहा कि गो दोहने न पशु कामस्य जल प्रणयन का विधान जहां पर है वहीं पर यह वाक्य आया कि गो दोहनेन न पशु काम यदि स्वर्ग प्राप्ति रूपी फल के लिए अनुष्ठान कर रहा है कोई दर्श पूर्णमास का तो उसे विधिवत दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठान करने से स्वर्ग तो मिलेगा ही लेकिन साथ में इस लोक में पशु भी चाहिए तो वो दर्श पूर्णिमा याग का जल प्रणयन रूपी जो अंग अनुष्ठान है वह गोदोहन पात्र से करें। गोदोहन नाम का एक पात्र है उस गोदोहन नाम के पात्र से जलाशय से, से जल ला करके यज्ञशाला में रखेगा और वो यज्ञ करते समय प्रयोग में लेगा उस पात्र से जल ला करके तो स्वर्ग तो मिलना ही है साथ में दृष्टफल पशु भी मिलेगा तो यहां गोदोहन से अप्रणयन ये अधिकृत अधिकार वाला साधन हुआ जिसका स्वर्ग प्रापक दर्श पूर्णमास में अधिकार बताया गया है उसी का गोदोहन से अप्रणयन में भी अधिकार बताया गया यह अधिकृत अधिकार वाला कर्म है तो ये कह रहे हैं कि यथा आपाम प्रणयनम दर्श अंगम अंग्रित दर्श याग का अंग भूत जो जल का प्रणयन है उसी को आश्रय करके गोदोहन पशु काम इस वाक्य के द्वारा विहित जो गोदोहन है का मतलब गोदोहन पात्र से अप अपप्रणयन है वो अधिकृत अधिकार है वो मास का जो अधिकारी है वही करेगा तो यहां पर भी फिर गोदोहन से अप्रणयन कब करेगा तो अनेक अंग है दर्श मास के तो जिस समय अपप्रणयन बताया है करने के लिए जिस अंग के अनुष्ठान के अनंतर उस समय करेगा वो तो क्रम की विवक्षा रहेगी तो पशु काम होने पर भी जब कभी भी वो गोदोहन से जल प्रणयन नहीं करेगा लेकिन वहां पर भी जल जल प्रणयन करने के लिए निश्चित क्रम रहेगा उसकी विवक्षा रहेगी एक ये उदाहरण हो गया अधिकृत अधिकार का और एक उदाहरण बता रहे हैं यथावा दर्श पूर्णमाशा स्वमे नजेत दर्शादी उत्तर काले विगे एक अकृकत्व होती हाँ उसके साथ ही है इस तेजा के साथ आन है उधर वाले के साथ और उसी को ये भी बता रहा है कैसे वो तो ते्याम एक कर्तिकत्व इन सब में एक कर्तिकत्व आएगा तो तेषाम एक कर्तिकत्व एक कर्ता इन सब साधनों का होगा जो एक प्रधान शेषता हो जिनमें होगी जिनमें अंगांगी भाव होगा जो अधिकृत अधिकार होगा इन में एक कर्तिकत्व होता है तो दर्श पूर्णमास याग का जो अधिकारी है उसी को कहा जा रहा है सोम याग भी करने के लिए दर्श पूर्णमासाभ्याम इष्टवा सोमे न यजेत उसमें इष्टवा में यज धातु से क्वा प्रत्यय हुआ है वह क्वाप्रत्य होता है दो तो क्रिया के वाचक अलग अलग धातु हैं और वो दो क्रियाएं ऐसी हैं एक पूर्व काल में एक कर्तिक है एक पूर्व काल में होने वाली एक उत्तर काल में होने वाली तो पूर्व काल में होने वाली क्रिया का वाचक जो एक कर्तिक दो क्रियाओं में से पूर्वकालिक क्रिया का वाचक जो धातु है उससे उक्वा प्रत्यय होता है तो इस धातु से उक्वा प्रत्यय करके संप्रसारण आदि करके इष्टवा बन गया तो दर्श याग का अनुष्ठान करके फिर सोमयाग करें तो आप प्रत्यय बता रहा है एक कर्तिकत्व इनमें यह अधिकृत अधिकारी है जो दर्श याग करेगा वही सोमयाग भी करेगा उसी को सोमयाग भी विहित है जैसे दो, गोदोहन से अप्रणयन दर्श पूर्णिमास का ही अधिकारी विशेष जो पशु चाहता है वो करेगा तो सोमयाग दर्श पूर्णमास के का अधिकृत अधिकार हो गया तो तेषा एक कर्तकत्व भवती ततच एक प्रयोग वचन गृहिता तमाम युवपद अनुष्ठान असंभवात क्रम आकांक्षाया श्रुत्यादि भीर ही क्रमो बोध तो ये कहते हैं ततचे तो निश्चित हुआ कि एक कर्तिकत्व किस में किसमें होता है इन इनमें होता है तो एक कर्तिकत्व होने से जो एक प्रयोग और वचन से गृहित पदार्थ है जैसे ये अवदान एक प्रयोग से गृहित है एक ही वाक्य में प्रयुक्त है ना एक ही वाक्य के द्वारा भी विहित था, और ये दर्श पूर्णमाशाभ्याम इष्टवा स्व्य इत्यादि में ये वचन से गृहित है तो एक प्रयोग वचन गृहिता तेषा युगपद अनुष्ठान असंभवात तो एक साथ अनुष्ठान एक व्यक्ति के द्वारा इनके इनका करना असंभव होने से क्रम आकांक्षाया क्रम की आकांक्षा होने पर श्रुत्यादि भी क्रमो बोध्यते थे श्रुत्यादियों से क्रम ज्ञापित होता है न एवं हो एव शे लिंगादिकं मानम अस्थ तो जब इनका युगपद अनुष्ठान एक के द्वारा संभव नहीं है तो प्रमाण श्रुत्यादि में आदि शब्द से लिंग प्रकरण वाक्य आदिशब्द वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या इनको लेना है जो छह प्रमाण है इनके द्वारा एक क्रम का ज्ञापन होता है ऐसे कहते हैं जिज्ञासयो, यानी धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ जिज्ञासयो द्विवचन से लेना इनमें यानि धर्म विचार तथा ब्रह्म विचार में श्रुति श्रुतिलिंगादिकम मानम नास्ति न एवं वाला आस्थि के साथ आंवित होगा हाँ। तो हम तो एवं जिज्ञासित्व श्रुति लिंगादिक नास्ति, ते धर्म विचार ब्रह्म विचार के शेष शेषित्व को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है श्रुतियादि छह प्रमाणों में से अब कहते हैं ठीक है शेषशेषी भाव का ज्ञापक कोई प्रमाण इनका नहीं है धर्म विचार ब्रह्म विचार लेकिन खाली क्रम तो इन दोनों में ही नहीं होता एक कर्तिकत्व तो शेषशेषी में ही होता ऐसा नहीं है अधिकृत अधिकार में भी तो एक कर्तिकत्व तो होता है और इनको यदि हम अधिकृत अधिकारी बताने में समर्थ हो जाए तब तो एक कर्तिकत्व तो सिद्ध होगा और एक कर्तिकत्व तो सिद्ध होने से युगपद दोनों विचार एक के द्वारा संभव होने से क्रम विवकित हो जाएगा इसे ध्यान में रख करके धर्म विचार और ब्रह्म विचार के अधिकृत अधिकार कार की शंका कर रहे हैं ननु इत्यादि से ननु नम्भचर्य समाप्य गृह भवेत गृहात् वनी भूत्वा प्रवर्जेत च इति श्रुत्या आधीत्यधिवेदत्द्य धर्मत इ्वाच तन्न इस शंका का निराकरण है कहते हैं ये जो जावाल श्रुति है ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवे गृहत् वनी भूतवा प्रवजेत इस श्रुति से ये लग रहा है कि जो प्रवर्जन का अधिकारी है प्रवचनकर्ता वही धर्म, धर्म जि, ब्रह्म जिज्ञासा का भी अधिकारी है और ब्रह्मचारी हैं वेद अध्ययन का अधिकारी और वेद अध्ययन करके वेद अध्ययन होते ही घर में नहीं जाना है गृहस्थ आश्रम तो होता है कर्मानुष्ठान के लिए कर्मानुष्ठान है वेदार्थ इसलिए वेदाध्ययन करने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में ही ठीक से धर्म जिज्ञासा करे धर्म ज्ञान प्राप्त कर लें वेद अध्ययन के अनंतर धर्म ज्ञान प्राप्त कर ले और धर्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद यानी वेदार्थ ज्ञान प्राप्त कर ले अथा तो धर्म जिज्ञासा में मीमांसक कहते हैं धर्म शब्द वेदार्थ का उपलक्षण है इसलिए वेदार्थ का विचार करें यह अर्थ निकलेगा वेद अध्ययन के अनंतर ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो वेदार्थ विचार करे और वेदार्थ विचार करने के बाद निर्णय हो जाएगा वेदार्थ विचार तो निर्णय के लिए है ना कि वेद हमारा क्या कर्तव्य बता रहा है क्या अकर्तव्य बता रहा है ये निश्चय कर ले और फिर ब्रह्मचर्य समाप्य ब्रह्मचर्य का समापन होगा समावर्तन संस्कार होगा और गृह भवे वे, वेद के द्वारा कर्तव्य कर्तव्य का निर्धारण करने के बाद वेद विहित कर्तव्य का अनुष्ठान करने के लिए गृहस्थ बन जा आयु विशेष होने पर वान प्रस्थ हो वान से संन्यासी बने ये यहां पर कहा जा रहा है तो वेदार्थ विचार एक ही के द्वारा हो रहा है ना तो एक कर्तिकत्व है इन दोनों में धर्म ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा में जिसको धर्म जिज्ञासा का अधिकारी बताया जा रहा है उसी को ब्रह्म जिज्ञासा का भी अधिकारी बताया जा रहा है इस श्रुति के द्वारा इसलिए धर्म जिज्ञास ब्रह्म जिज्ञासा में धर्म जिज्ञासा का अधिकृत अधिकारत्व है ये इस श्रुति से ज्ञापित होता है ये शंका करने वाले कह कर रहे और खाली श्रुति मात्र बता रही है ऐसा नहीं श्रुति अनुकूल स्मृति भी कह रही है और ये दो आस्तिकों के लिए प्रमाण है जो इंद्रियातीत अर्थ है उनके निर्धारण में श्रुति और वेदानुकूल स्मृति ये प्रमाण माने जाता है और दूसरी स्मृति बताइए कि आदित्य विधिवत वेदान पुत्रान उत्पाद्य धर्म तधिवत वेदों का अध्ययन कर ले वेदों का अध्ययन है वेदार्थ ज्ञान होने तक वेदार्थ ज्ञान होगा वेद के अध्ययन के बाद वेद विचार करने पर वेदार्थ विचार करने पर तो इसलिए आदित्य विधिवत वेदान का अर्थ है वेदार्थ ज्ञान प्राप्त करके फिर पुत्रान उत्पाद्य धर्मत तो आश्रम में जाकर के फिर ऋण से मुक्त होने के लिए गृहस्ताश्रम का कार्य करें और फिर इष्टवाच शक्ति तो यज्ञ और अपने सामर्थ्य के अनुसार गृहस्थाश्रम में रहता हुआ यज्ञानुष्ठान भी करें मतलब तीन का ऋण होता ना ऋषि ऋण ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए वेद अध्ययन कर ले विधिवाद तो ऋषि ऋण से मुक्ति होगी और वंश चलाने से पितृण से मुक्ति होगी उनको संस्कारी भी बनाना होता है और फिर देवऋन से मुक्ति के लिए शक्ति तो यज्ञ इष्टवा ये कहा और फिर क्या करे मनोमोक्ष निवेश इन तीनों ऋणों से मुक्ति मिलने पर मन को अपने मोक्ष के साधन में लगा ले ऋषि ऋण पितृण और देव ऋण से मुक्त होकर के इन साधनों से फिर अपने मन को मोक्ष की साधना में लगा ले मोक्ष की साधना है धर्म ब्रह्म विचार तो इस प्रकार ये जो है स्मृति भी यही बता रही है कि धर्म विचार का जो अधिकारी है वही ब्रह्म विचार का भी अधिकारी है इति स्मृतिया अधिकृत अधिकारत्व भाति ये जो धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा है इन दोनों में अधिकृत अधिकारत्व का ज्ञापन हो रहा है श्रुति और स्मृति से ऐसा यदि कहते हैं तो सिद्धांति कह रहे है तन्न इस प्रकार का विपर्य पालना ठीक नहीं है तन्न का अर्थ है इस भ्रम में नहीं रहना कि धर्म जिज्ञासा का जो अधिकारी है वही ब्रह्म जिज्ञासा का भी अधिकारी है ऐसा भ्रम नहीं पालना क्यों कहते हैं दूसरी जो श्रुति है और स्मृति है वो इसका अधिकारी अलग बता रही है धर्म जिज्ञासा का और ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी अलग बता रही है तो ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत ये जो वाक्य शेष है वहां का ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवेत इत्यादि जाबाल वचन जहां पर आया है जाबाल श्रुति में वहीं पर ये वाक्य शेष है यदि वेतरथा वेतर था ब्रह्मचरिया गृह वनाजेत तदरें प्रव्रजेत तो ब्रह्मचरिया प्रव्रजेत आसाद यति शुद्धात्मा मोक्ष वे प्रथमाश्रमें ये स्मृति है और पहले वाली श्रुति है ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजित ये श्रुति आसाद शुद्धात्मा मोक्षम वये वे आश्रमे ये है स्मृति तो इति श्रुति स्मृति भ्याम ये श्रुति और स्मृति से ये निकलता है त्वया उदारित श्रुति स्मृत्यो अशुद्ध चित्त विषयत् अवगमानत ये ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत ये श्रुति कह रही है कि यदि शुद्ध चित्त है कर्मफल के प्रति वैराग्य है तो ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत और जो शुद्धात्मा है मैंने शुद्ध चित्त है शुद्ध चित्त की पहचान है विवेक पूर्वक वैराग्य तो वो क्या करेगा तो प्रथम में वही मोक्षे आ, मोक्षम आसादय तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही मोक्ष साधन को अपनाता है मोक्ष मार्ग पर चलता है तो यहां शुद्ध चित्त को बताया जा रहा है ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी और बाकी जो ब्रह्मचरिया ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवे इत्यादि श्रुति तथा जो स्मृति बताई उसका अधिकारी तो है आदित्य विधिवत, विधिवत वेदान इत्यादि का अशुद्ध चित्त ते कहा किया उधारित श्रुति स्मृत्यो अशुद्ध चित्त विषयत्म अवगम विषयत्वगमान अशुद्ध चित्त विषय का है अधिकार तो अधिकारी आपके द्वारा उधारित तो श्रुति स्मृति का अधिकारी अशुद्ध चित्त है ये ज्ञापित होता है ये तद उत्तम भवती इससे बताया जा रहा है इसका अभिप्राय कि यदि जन्मांतर कृत कर्म भी शुद्ध चित्म तदा ब्रह्मचरिया सन्न ब्रह्म, एव ब्रह्म यदा जिज्ञासीव्य शुद्धम रागे न ज्ञायते तदा गृह भवि अशुद्धो अशुद्ध वनी भव अशुद्धो तथैव कालम आकलित वने शुद्ध प्रव्रजेत ये तात्पर्य निकलता है ब्रह्मचर्य समाप्य गृह भवे इत्यादि श्रुति का कि यदि जन्मांतर कृत पहले तो ब्रह्मचर्यादिव्रजेत प्रव्रजेत इसका अर्थ करता है कि जन्मांतर कृत कर्म के फल स्वरूप चित्त शुद्ध हुआ है तब तो ब्रह्मचर्य अवस्था में ही सन्यासी बन करके ब्रह्म विचार करें ब्रह्म जिज्ञासितभ्यम और न शुद्धम प्रथम आश्रम में शुद्ध चित्त नहीं हुआ है ये कैसे ज्ञापित होगा तो कहते रागेण ज्ञाए थे यदि कर्मफल के प्रति आसक्ति है तो उससे ज्ञापित होता है कि शुद्ध चित्त नहीं है तदा गृही भवे और फिर तत्रापि अशुद्धौ वनी भवेत तो वहाँ पर भी गृहस्थाश्रम में रहते रहते भी चित्त पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ वैराग्य नहीं हुआ तो वाण प्रस्थ बन जा आयु विशेष होने पर और वहाँ पर भी यदि चित्त शुद्ध नहीं हुआ तो कहते तत्रापि अशुद्ध तथा कालम आकलित तो फिर वहा वन के विहित तो तपस्या तपस्यादी साधनों से ही काल का क्षपण करे और यदि इन तीन आश्रमों में से किसी भी आश्रम में चित्त शुद्ध हो जाता है तो उसी आश्रम से फिर क्या करे वो सन्यासी बने इस दृष्टि से कहते हैं वन शुद्ध प्रव्रजित और वन में यदि रहते हुए चित्त शुद्ध हुआ वैराग्य हो गया कर्म फल के प्रति तो प्रव्रजेत इसलिए आगे कहते हैं कि श्रुति यद अरेव तद अरेव तद प्रवर्जेत जिस दिन विवेक पूर्ण वैराग्य हो है उस दिन सन्यासी बने तस्मात न अनयो अधिकृत अधिकारत्वे किंचित मानम इति भाव इसलिए ब्रह्मचर्य समाप्त इत्यादि श्रुति के आधार पर और अधित्य विधिवत वेदान इस स्मृति के आधार पर धर्म जिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासा में अधिकृत अधिकारत्व नहीं बताया जा सकता एक कर्तिकत्व दिखाने के लिए ये कहा गया बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं